धर्म जीवन का रहस्य पंडित रामचिंकर उपाध्याय महाराज जब किसो सब कर धर्म सहित हित होई ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्मधीर नरपाल तुम बिनु असमंजस समल को समर्थ यही काल रामचरित मानस में धर्म के संदर्भ में जब यह प्रश्न सामने आया कि धर्म में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है तो दो पंक्तियां ऐसी है जो एक दूसरे से भिन्न जान पड़ती है एक पंक्ति में कहा गया सत्य के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं धर्म दूसर सत्य समाना परंतु दूसरी पंक्ति में कहा गया दूसरों के उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है परहित धर्म नहीं भाई। एक ही ग्रंथ में यदि एक स्थान पर सत्य को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया है और दूसरी पंक्ति में परहित को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया जाए तो क्या इसमें विरोधाभास नहीं दिखता वस्तुतः इसका सांकेतिक तात्पर्य यह है कि सत्य सर्वश्रेष्ठ धर्म होते हुए भी सत्य के साथ आशंका यह है कि व्यक्ति कहीं अपने अहंकार को ही सत्य न मान बैठे और उसी को सत्य का नाम न दे बैठे बहुधा ऐसा ही होता है कुछ लोग जो कटु बोलने के अभ्यासी होते हैं कह देते हैं कि भाई मैं तो जो सत्य है वही कह रहा हूँ और सत्य तो कडवा ही होता है ऐसा नहीं कि सत्य कड़ुआ नहीं हो सकता सत्य मीठा भी हो सकता है और कडवा भी हो सकता है पर एक बड़े महत्व का प्रश्न यह है कि सत्य का उद्देश्य क्या है सत्य का एक उद्देश्य तो है परम सत्य का साक्षात्कार और सत्य के दूसरे व्यवहारिक पक्ष का उद्देश्य यह है कि सत्य के आधार पर ही समाज सुव्यवस्थित रह सकता है लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति आस्था और विश्वास रह सकता है अतः व्यावहारिक अर्थों में भी सत्य उपयोगी है अब कटु सत्य पर विचार करें तो कई बार कटु औषधि भी दी जाती है पर औषधि देने वाला इस विवेक के साथ औषधि देता है कि कहीं उसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया तो नहीं होगी कई औषधियाँ बड़ी अच्छी होती हैं उत्कृष्ट होती हैं परंतु कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें खाते ही तत्काल मृत्यु हो जाती है इस सर्वश्रेष्ठ औषधि देने वाले का यह देखना भी कर्तव्य है कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी उस औषधि से यदि सामने वाले व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाए यदि उसमें अपने दोषों को मिटाने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में कटु सत्य भी उपयोगी हो सकता है परंतु यदि सामने वाले के मन का जीवन में उसकी उल्टी प्रतिक्रिया हो जाए उसका परिणाम यदि यह हो जाए कि वह अपने दोष मिटाने के स्थान पर दोष बताने वाले व्यक्ति में ही दस गुना और सौ गुना देना ढूंढने लगे तो यह टकराहट या संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है हम बहुत अहंकार मूलक सत्य को ही भ्रम व सत्य मान बैठते हैं जिसमें वस्तुतः अहंकार ही सत्य का वेश बना आता है और उसके द्वारा ही व्यक्तियों में कटुता उत्पन्न हो जाती है द्वेष तथा घृणा की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है अतः सजग व्यक्ति इन दोनों सूत्रों को मिलाकर सत्य का निर्धारण करते हैं धर्मन दूसर सत्य समाना परहित सरस धर्म न ही भाई सत्य तथा परहित दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। सत्य का प्रयोग करते समय यदि हमारी दृष्टि परहित की ओर हो तो सारी समस्या का समाधान हो जाता है सत्य का प्रयोग करते हुए यदि हमारे अंतकरण में परहित की बुद्धि बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में वह सत्य कहने वाले व्यक्ति के लिए और सुनने वाले व्यक्ति के लिए भी कल्याणकारी होगा परंतु यदि ऐसा नहीं है तो सत्य केवल संघर्ष से ही उत्पन्न करता है संघर्ष ही उत्पन्न करता है उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता चित्रकूट में धर्म की व्याख्या को लेकर एक जटिल समस्या आती है और उस युग के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी तथा कर्मयोगी के रूप में प्रसिद्ध मिथिला नरेश महाराज जनक के वहां आने पर गुरु वशिष्ठ को लगा कि इस विषय में उन्हीं से परामर्श किया जाना चाहिए वे एकांत में वहां की समस्या को महाराज जनक के सामने रखते हैं और कहते हैं महाराज की सब कर धर्म सहित हित, हित होई यहाँ पर भी हित को ही केंद्र में रखा गया है आप ऐसा समाधान दें कि जिसमें न केवल प्रत्येक व्यक्ति के धर्म की रक्षा हो अपितु सब का हित भी हो अतः कहा जा सकता है कि सत्य की कसौटी पर हित ही है और उसी के माध्यम से व्यावहारिक सत्य की परीक्षा की जानी चाहिए वह वाक्य तो है ही सत्यम प्रियहितम च इसमें भी सत्य को प्रिय के साथ हित कहकर हित को प्रमुखता दी गई है तो ऐसी स्थिति में परहित ही एक ऐसा निर्विवाद धर्म है जो समाज में सर्वत्र स्वीकार्य है धर्म के अन्य लक्षणों को लेकर तो विवाद हो सकता है परंतु यह एक निर्विवाद लक्षण है और इसी के आधार पर हमारे जीवन में धर्म प्रतिष्ठित होना चाहिए अन्यथा धर्म तो हमारे जीवन में अहंकार के वेश में भी आ सकता है परिहित पर आधारित धर्म हमारे लिए परम उपादेय हो सकता है अतः परिहित के लिए किया जाने वाला कार्य महानतम है यहाँ पर शब्द जोड़ना अत्यंत सार्थक है क्योंकि स्वहित के लिए तो कोई उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है हर व्यक्ति अपने हित की चिंता में लगा ही हुआ है हम लोग स्व और पर में बंटवारा कर लेते हैं और केवल अपने हित की चिंता करते हैं दूसरों का हित चाहे नष्ट ही क्यों ना हो जाए अतः धर्म की कसौटी मात्र हित ही नहीं सहित ही नहीं अपितु तो परहित है और इन दोनों का सामंजस्य ही धर्म का सत्य स्वरूप है इस प्रकृति निवृत्ति के मार्ग के संदर्भ में रामकृष्ण मिशन की एक अद्भुत परम्परा है इसमें एक अद्भुत कल्पना है कि यहां प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों का अद्भुत सामंजस्य है निर्वृत्ति परायण साधु ब्रह्मचारी लोग प्रवृत्ति से अलग रहकर केवल आत्मचिंतन में ही तल्लीन रहते हैं तल्लीन नहीं रहते इस निर्वृत्ति और इस प्रवृत्ति में अंतर बस इतना ही है कि अपने स्वार्थ की प्रवृत्ति के स्थान पर लोक कल्याण के लिए प्रवृत्ति को स्वीकार किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से मिशन के द्वारा समाज के सामने प्रवृत्ति निवृत्ति का यह एक अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत किया गया और इसके द्वारा जो कार्य संपन्न किया जा रहा है उसके परिहित के संबंध में और धर्म के सर्वोच्च व्याख्या के रूप में तो इस पर कोई विवाद हो ही नहीं सकता है जहाँ तक ज्ञान की बात है मानस के उत्तरकांड में आप स्पष्ट ही पढ़ते हैं वैसे तो धर्म के चार चरण हैं लेकिन इस युग में धर्म का एक जो सर्वश्रेष्ठ पक्ष है वह तो जीवन में होना ही चाहिए इसके लिए लिखा गया सत्य तप दया और दान धर्म के ये चार चरण हैं पर चाहे जैसे भी हो यदि व्यक्ति दान देता रहता है तो वह कल्याण पथ पर भी अग्रसर होता है प्रगट प्रगटचारी पद धर्म के कलिमह एक प्रधान जैन के न कर कल्याण व्यक्ति को यह सूत्र दृष्टिगत रखकर कार्य करना चाहिए भगवान राम के चरित्र में जीवन के जो विविध पक्ष हैं चाहे वे सत्य के विषय में हो या हित के विषय में चाहे धर्म के विषय में हो या हिंसा अहिंसा के विषय में आज के युग का या किसी भी युग का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका समाधान आपको भगवान श्री राम के चरित्र में न मिले हमारे यहाँ धर्म की एक व्याख्या की गई और वर्ण तथा आश्रम को धर्म की व्याख्या का मुख्य केंद्र बनाया गया राम राज्य के वर्णन में भी गोस्वामी जी यही कहते हैं उस युग के सभी लोग अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल आचरण करते हुए सदा वेद मार्ग पर चलते थे वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत भेद पथ लोग चल सदा पावि सुख ही। नहीं भय शोक न रोग एक तो हमारे धर्म में वर्ण के आधार पर कर्म निर्धारित करने की चेष्टा की गई है और उसके साथ साथ एक दूसरा पक्ष है आश्रम मनुष्य के विकास के लिए एक आश्रम धर्म की भी व्यवस्था है उसका भी चार रूपों या अवस्थाओं में विभाजन किया गया है ब्रह्मचर्य गार्हस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। यह व्यवस्था परम कल्याण के लिए ही की गई है भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही इसकी सृष्टि की परंतु एक बड़ी समस्या हमेशा से रही है और यह भगवान राम के युग में भी विद्यमान थी महाभारत के युग में भी विद्यमान थी और आज के युग में भी विद्यमान है वह यह है कि कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती जिसका दुरुपयोग न हो सके या जिसमें कोई न कोई कमी न हो समाज में जब भी कोई दुष्परिणाम उत्पन्न होता है तो स्वभावतः व्यक्ति खोजता है कि उसमें दोष किसका है तब कभी किसी की दृष्टि वर्ण व्यवस्था पर जाती है कि इसी के कारण सारा अनर्थ हो रहा है किसी को लगता है कि आश्रम व्यवस्था समाज के लिए हितकर नहीं है लोगों को जैसा उचित प्रतीत होता है वैसा कहते हैं पर इस रुष्ट होने की इस पर रुष्ट होने की जरूरत नहीं है यह बात जो कही जाती है उसके पीछे हो सकता है कि कहने वाले के मन में कोई दुर्भाव हो परंतु उनमें ऐसे भी अनेक लोग होते हैं जिनमें सद्भाव होता है व्यक्ति को कोई भी बात सर्वागीण रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए आप ग्रंथ पढ़िए या सुनिए तो पूरा सुनिए आप महाभारत की कथा से परिचित हैं चक्रव्यूह वाले दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दूर चले गए थे दुर्योधन ने ऐसा प्रबंध किया था कि उन्हें युद्ध क्षेत्र में दूसरी ओर फंसा दिया जाए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की यह समाचार जब पांडवों के पास पहुँचा तो वे आतंकित हो गए चक्रव्यूह के रहस्य रहस्य का ज्ञान किसी को नहीं था अभिमन्यु बोला चक्रव्यूह में बैठने की विधि तो मैं जानता हूँ पर निकलने की विधि का मुझे पता नहीं क्यों अभिमन्यु ने बताया जब मैं गर्भ में था तो मेरे पिताजी माँ को चक्रव्यूह की रचना बताने लगे माँ चक्रव्यूह में प्रवेश तक की बात तो सुन सके लेकिन आधी कथा सुनकर उन्हें नींद आ गई और वे सो गई अतः मैं निकलने की विधि नहीं जान पाया यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है एक चक्रव्यूह तो इतिहास के संदर्भ में है पर मानव भी उसी समस्या से ग्रस्त है यह सृष्टि भी एक चक्रव्यूह है कहते हैं ना माया का चक्कर बड़ा प्रबल है तो चक्कर शब्द तो चक्र से ही निकला हुआ है और इसमें सांकेतिक अर्थ यह है कि इस माया के चक्रव्यूह का रहस्य तो भगवान कृष्ण जानते हैं और दूसरे अर्जुन जानते हैं परंतु सुभद्रा का दुर्भाग्य यह है कि उन्होंने आधी बात ही सुनी और निद्रा मग्न हो गई यह एक सजगता का सूत्र है पर उसका अर्थ केवल शरीर से सो जाने से नहीं है कि बस नींद आ गई और सो गए देखना होगा कि हम बुद्धि से भी जागृत हैं या नहीं शरीर से तो जागृत रहने की आवश्यकता है ही पर यदि हम बुद्ध से जागृत या चैतन्य नहीं हैं तो हम अधूरी बातें ही सुनेंगे परिणाम वह होगा कि हम इस संसार के चक्रव्यूह में बैठ तो जाएंगे परंतु निकल नहीं सकेंगे अतः प्रवृत्ति के चक्रव्यूह से पार पाने के लिए बैठने और निकलने दोनों ही कलाओं की आवश्यकता है अंगद बड़े बुद्धिमान थे समुद्र पार करने की बात आई तो वे बोले समुद्र तो मैं पार कर लूँगा परंतु मुझे थोड़ा संदेह है कि लौट कर आ सकूंगा या नहीं अंगद मैं पारा जी कछ फिर यह लंका प्रवित्ति की स्वर्णिम नगरी है वो स्वामी जी कहते हैं कि प्रवित्ति मानो लंका का दुर्ग है वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग अंगत के विवेक की सराहना करनी होगी उन्होंने कहा मैं समुद्र को पार कर सकता हूँ और संभव है कि पार करके लंका पहुँच भी जाऊँ परंतु कौन कह सकता है कि वहाँ मेरी देह वृत्ति जागृत नहीं हो जाएगी यह एक बड़ा सांकेतिक प्रसंग है हर व्यक्ति कभी ना कभी कुछ समय के लिए एक सीमा तक देह से ऊपर उठता ही है कई बार आप लोग ऐसा अनुभव करते होंगे कि कार्य करते समय आपको अपने शरीर का भान ही नहीं रह सक जाता कई बार कार्य करते हुए आप शरीर की क्षमता से भी अधिक कार्य कर लेते हैं पर इसका यह, यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ गया है बस हम कह सकते हैं कि कुछ क्षणों के लिए शरीर से ऊपर उठ गया था जब बंदर कहते हैं कि मैं दस योजन पार कर लूँगा बीस योजन पार कर लूँगा पचास योजन पार कर लूँगा तो वहाँ यही बात दिखाई देती है कि कभी भगवत कथा सुनते समय या संकीर्तन में आपको शरीर का भान नहीं रहता कभी संगीत सभा में आपको शरीर का भान नहीं रहता तो किसको कितनी देर तक शरीर का भान नहीं रहता यह अपनी अपनी क्षमता की बात है बंदरों का यह कहना स्वाभाविक ही था कि मैं इतने योजन तो पार कर लूँगा परंतु सौयोजन नहीं कर सकूँगा अंगद अधिक क्षमता वाले हैं वे कहते हैं कि मैं पार तो कर लूँगा पर जब प्रवृत्ति के उस दुर्ग में प्रवेश करूँगा तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि मेरा देह भाव पुनः जागृत नहीं होगा यह एक बहुत बड़ी बात है संसार में आपको अनेक दृष्टांत तो मिलेंगे जिन्होंने बहुत कुछ त्याग दिया और ऐसा लगा मानो वे धर्म देह धर्म से ऊपर उठे हुए हैं परंतु प्रवृत्ति में प्रवेश करने के बाद उन्हीं व्यक्तियों में इतनी दुर्बलता दिखाई देती है कि देखने वाले को आश्चर्य होता है कि वह यह व्यक्ति जो इतना ऊपर उठा हुआ था आज उसे क्या हो गया हम अपनी क्षमता से कोई एक कार्य भले ही कर लेते हों परंतु जब हम उससे भिन्न वातावरण में जाते हैं तो हमारी कुछ अज्ञात दुर्बलताएं प्रकट हो जाती है शरीर से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति भी जब प्रवृत्ति के राज्य में जाएगा तो शरीर को छोड़कर तो जाएगा नहीं शरीर को लेकर ही तो जाएगा ऐसी स्थिति में खूब संभव है कि वहाँ प्रवृत्ति का आकर्षण उसमें पुनः देहभाव जागृत कर दे और वह प्रवृत्तियों में ही उलझ कर रह जाए यही अंगद की बुद्धिमत्ता थी